अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के सप्तम मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था ये बताया गया था षष्ट मंत्र में कि यत्र परमं निधानम् सत् सत्यरूप साधन का फलभूत परम निधान शब्द से कहा गया जो परमार्थ तत्व है उसकी उसका क्या स्वरूप है क्या विशेषताएं हैं यह जिज्ञासा हुई तो उसका स्वरूप बताने के लिए सप्तम मंत्र प्रारंभ हुआ सप्तम मंत्र में ष्ट मंत्रस्थ परम निधान शब्दित जो परमार्थ तत्व हैं इसका स्वरूप बताया जा रहा है कि वह बृहत है यानी महान है व्यापक है अपरिचिन्न है तत् यानी वह परम निधानम शबित परमार्थ तत्व ब्रह्म जिसे सत्य लभ्य तपसा हेष आत्मा इसमें आत्मा करके कहा गया था उसी को परम निधान शब से कहा गया है और आत्मा बृहत है का अर्थ है निरतिशय महान है उसमें शांतिशय परिचिन अपरिचिन्नता नहीं निरति निरतिशय अपरिछिन्नता है व्यापक है और दिव्य है का अर्थ है स्वयं प्रकाश है जो स्वयं प्रकाश होगा वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा अतिद्रिय होगा तो दिव्य शब्द अतीन्द्रियव तो को बताता है आत्मा इंद्रिय अगोचर है दिव्य शब्द ने बताया और अचिंत्य रूपम यह शब्द बता रहा है कि अंतर इंद्रिय जो मन है उससे भी अग्राह्य है दिव्य शब्द बाह्य इंद्रिय अग्राह्यता बताता है और अचिंत्य रूपम शब्द बताता है मनोअग्राह्यता मनोअगोचर है और लोक में सातिशय सूक्ष्म पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध जो आकाश आदि हैं उनसे भी अति सूक्ष्म निरतिशय सूक्ष्म यह प्रकृत परम निधान है इसे कहा गया सूक्ष्माच्य तत्सूक्ष्म शब्द से निरति से सूक्ष्मता है उसमें उससे सूक्ष्म और कोई भी नहीं है सूक्ष्मता की वह पराकाष्ठा है पुरुषान्न परम किंचित साष्ठा सा, सा परागति यह श्रुति पुरुष से सूक्ष्म दूसरा कोई भी नहीं है करके बताती है सबसे सूक्ष्म पुरुष है वह सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है उसे सूक्ष्म सूक्ष्म तत्सूक्ष्मतरम इन शब्दों से कहा गया ऐसा होने पर भी स्वरूपतः ये ऐसा है से व्यापक हैं इंद्रिय मन अग्राह्य है और अति सूक्ष्म है निरतिशय सूक्ष्म है उसका स्वरूप किंतत ये जो जिज्ञासा थी इसका उत्तर दिया कि वह ऐसा है और ऐसा ही प्रतीत होता है तत्वज्ञ को मैं के रूप में तत्वज्ञ इसकी अनुभूति मय के रूप में ऐसी ही करता है लेकिन जो भ्रांत हैं, उन भ्रांत पुरुषों को भ्रांति से वही विभाति यानी विविधम भाति जब इसको छोड़ करके दूसरा कोई है ही नहीं परमार्थत एक ब्रह्म ही है तो यदि अविद्या अवस्था में भाषण है प्रकाश प्रकाश्य प्रकाशक रूपी द्वैत तो मानना पड़ेगा कि प्रकाश्य रूप से भी प्रकाशक रूप से भी और प्रकाश रूप से भी जो वास्तविक वस्तु हैं वही भास रही हैं स्वप्न में जैसे जो स्वप्न दृष्टा हैं वह अकेला है लेकिन स्वप्न में जो भी गंता गंतव्य गि त्रिपुटिया भास रही हैं वह स्वप्न दृष्टा ही गति रूप से भी स्वप्न में भास रहा है घंता रूप से भी भास रहा है गंतव्य रूप से भी भास रहा है स्वप्न दृष्टा को छोड़कर के दूसरा कोई वहाँ नहीं है वही स्वप्नस्थ विविध रूपों से प्रतीत हो रहा है ऐसे तत्वज्ञ को जो बृहत दिव्य अचिंत्य रूप सूक्ष्मतर प्रतीत हो रहा है मैं के रूप में वही भ्रांत पुरुषों को दृश्य दृष्टा दर्शन आदि जो द्वैत है उस द्वैत रूप से प्रतीत हो रहा है उसे विभाति शब्द से कहा गया विभाति में विकार्थ विविधम भाती यानि प्रतीयते दीप्यते विविध रूपों से अवस्था में वही प्रतीत हो रहा यह विविध रूप उसका विवर्त रूप है रस्सी के सर्पादि रूपों के तरह विवर्त रूप है यानि अध्यारोपित रूप है भ्रांति से अज्ञान से प्रतीत होने वाला रूप है तो स्वरूपतः वह ऐसा होता हुआ भी विभाति विवर्त रूप से भासता है और फिर वो अज्ञानी के लिए सूरा दुरात सुदुरे, अज्ञानी के लिए यह बृहत और इंद्रिय मन से अग्राह्य अति सूक्ष्म आत्मा होता हुआ भी अत्यंत दूर है दूर कहा जाता है जो दृष्टा जहाँ है वहां से विपरीत देश में विद्यमान पदार्थ उसके लिए दूर है और जैसे पृथ्वी लोक की अपेक्षा अंतरिक्ष लोक दूर हैं अंतरिक्ष लोक की अपेक्षा स्वर्ग लोक दूर हैं वहाँ से भी ब्रह्मलोक दूर हैं और ये आत्मा अज्ञानी के लिए उससे भी दूर हैं सबसे दूर हैं हाँ तो दूरात सुदूरे स्थितम तत् अज्ञानी दृष्टिया अज्ञानी के दृष्टि से वह दूर से दूर है और ज्ञानी को पूछ लो तो सबसे नज़दीक यदि कोई है तो वही है वो उसका स्वरूप है उससे अभिन्न है स्वयं के लिए स्वयं दूर होता ही नहीं तो ज्ञानी का तो वो स्वयं है इसलिए ज्ञानी के लिए कहते हैं तद ईहा अंति तो ज्ञानी तो कहता है कि वो तो यही है शरीर में और शरीर में भी पांच कोष दूर नहीं है वह स्वरूप ही है इसलिए अंति के अति समीप है उससे समीप दूसरा कोई न बुद्धि है न मन है न प्राण है न इंद्रिया है न शरीर है ये सब इसकी अपेक्षा दूर है और यह हो स्वयं होने से अति निकट है ज्ञानी के लिए तो ज्ञानी के लिए तो वो कहते हैं ये है वह पश्यसु गुहायाम नि तो इह एव बुद्धि गुहायाम गुहायां स्थित स्थित पश्यसु या चेतनावा जो कार्यक्रम संघात हैं उन चेतनावान कार्यक्रम संग जगत में यह शब्द से संसार लेंगे तो संसार में दो वो प्रकार की वस्तुएं हैं ना जड़ और चेतन व्यवहार व्यवहारावस्था में चेतन है कार्यक्रम संघात जड़ हैं घटादी व्यवहार व्यवहारावस्था में तो पश्यतु यह इह व पश्यत्सु कहने से जो चेतनावान प्राणी हैं सब उनको लेना ईह व पश्यतु शब्द से व्यवहार अवस्था में जिनको चेतन कहा जाता है और उन चेतनावान कार्यक्रम संघातों को चेतन कहा जाता है और उन चेतनावान कार्यक्रम संघातों में जो बुद्धिरूपी गुहा है उसके साक्षी के रूप में वह बुद्धिरूपी गुहा आपके अभ्यंतर स्थित है पश्यसु इहेव निहितम गुहायाम जड़ में है अधिष्ठान के रूप में लेकिन वह व्यवहार अवस्था में अभिव्यक्त नहीं है क्योंकि वहाँ उसकी अभिव्यक्ति का साधन भूता बुद्धि रूपी गुहा नहीं है इसलिए अभिव्यक्त रूप कहाँ हैं उसका तो बुद्धि रूपी गुहा में तो जहाँ बुद्धि होगी कार्यक्रम संगातों में बुद्धि होती है तो वह उसमें वह साक्षी के रूप में स्थित है बाकी जड़ में उसका अभिव्यक्त रूप नहीं है सच्चिदानंद रूप से तो हर एक वस्तु में है लेकिन वह एक जगह है उसका अभिव्यक्त रूप और एक जगह है अनभिव्यक्त रूप तो अभिव्यक्त रूप बताया जा रहा है पश्यसु यह निहितम गुहाम से अभिव्यक्त रूप उसका अध्यात्म रूप जो तम है वो बताया जा रहा है तम तो अर्थ भाष्य में है बृहन यानी महत् बृहत का अर्थ कर दिया महत् और तत्का अर्थ करते हैं प्रकृतम ब्रह्म पूर्व मंत्र में परम निधान शब्द से कहा गया ब्रह्म सत्यादि साधन जिसके पंचम मंत्र में तप ब्रह्मचर्य सहकृत सम्य ज्ञान रूपी साधन बताए गए हैं सत्यादि साधन हैं जिसकी उपलब्धि के वह ब्रह्म उसे कहा जाएगा सत्यादि साधनम यानी सत्यादि साधनों का फलभूत ब्रह्म सत्यादि साधनों से प्राप्य ब्रह्म वो कैसा है यानि तत्शब्द का अर्थ कर दिया प्रकृतम ब्रह्म सत्यादि साधनम जो बृहच तत् तत् सरोनाम है ना वह सत्यादि साधनों से उपलब्ध होने वाले प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक है तत्शब्द और वो कैसा है तो बृहत है यानी महत है महत का अर्थ है निरतिश व्यापक क्यों तो कहते इसलिए कि सर्वतो व्याप्तवात वह सर्वत्र व्याप्त होने से उसे महत कहा गया अब दिव्यम इस शब्द का अर्थ करते हैं कि दिव्यम यानी स्वयं प्रभम स्वयं प्रभ कहते हैं स्वयं प्रकाश को तो ये वाचार्थ बता करके तात्पर्याथ बताते हैं कि अनिंद्रिय गोचरम अनिंद्र इंद्रिय गोचर कहा जाता है घटादि को चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय से ग्राह्य उन्हें कहा जाएगा इंद्रिय गोचर इंद्रियों के विषय वे हैं घट आदि और अनिंद्रिय गोचर का अर्थ है जो बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों से गृहित नहीं होता जिसका चक्षुरादि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है इंद्रियों का जो विषय नहीं बनता उसे कहा जाएगा अनिंद्रिय गोचरम तो दिव्य शब्द का तात्पर्य अर्थ है बाह्य इंद्रिय अग्राह्य अतिद्रिय और अचिंत्य रूपम शब्द का अर्थ कर रहे हैं अचिंत्य रूप शब्द के अर्थ में हेतु हेतुगर्भ विशेषण है दिव्य शब्द का जो तात्पर्य अर्थ है बाह्य इंद्रिय अगोचरत्व अतीन्द्रियव तो ब्रह्म में अतिद्रियत्व जो बताया गया है वह हेतु है किस में? तो अचिंत्य रूपता में ब्रह्म के ब्रह्म ब्रह्म अचिंत्य रूप क्यों है तो कहते हैं दिव्य होने से यानि अतीन्द्रिय होने से जो अतीन्द्रिय होगा वह अचिंत्य रूप होगा अचिंत्य रूप होगा का अर्थ है मनोअग्राह्य होगा तो इसलिए कहते हैं अतएव न चिंतु शक्यते अतएव का अर्थ है अतिद्रिय होने से ही अतीन्द्रिय होने से चिंतित न शक्यते ब्रह्म का मतलब इसका स्वरूप मनोग्राह्य नहीं है ये लिखते हैं कि अस्य अ चिंतुम न शक्य अस्य रूपम क्यों तो कहते इति अचिन्ते रूपम इसलिए उसे अचिंत्य रूप कहा गया अर्थात दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं अचिंत्य रूपम मनोअगोचर अचिंत्य रूप शब्द से मनो अगोचरत्व को कहा गया मनो मनोअगोचरत्व आगे हैं सूक्ष्म तत्सूक्ष्मतरम इसकी भाष्य में तत् यानी प्रकृति ब्रह्म जिसे बाह्य इंद्रिय अग्राह्य तथा मनो मनोअग्राह्य कहा गया महत कहा गया वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है तो सूक्ष्मत यानी आकाशादे सूक्ष्म कौन है तो पृथ्वी आदि की अपेक्षा सूक्ष्म है आकाश आदि और उनसे भी यह प्रकृति ब्रह्म सूक्ष्म है क्यों सूक्ष्म है तो जैसे जलादि पृथ्वी आदि की अपेक्षा सूक्ष्म है एक, एक शब्द आदि पंच गुणों में से एक एक गुणों से रहित होने से गंध धर्म रहित जल पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है और रस रहित तो तेज जल से भी सूक्ष्म है रूप रहित तो वायु तेज से भी सूक्ष्म है स्पर्श रहित होने से आकाश वायु से भी सूक्ष्म है और शब्द रहित होने से अव्याकृत आकाश से भी सूक्ष्म है और अभिव्यक्त नाम रूपादि भले ही न हो माया में किंतु अनभिव्यक्त नाम रूप ही तो अव्याकृत है व्याकृत शब्द का अर्थ होता अभिव्यक्त नाम रूप अव्याकृत का अर्थ हो जाएगा अनभिव्यक्त नाम रूप और ब्रह्म तो अनव्यक्त नाम रूपादि से भी रहित होने से निरतिशय सूक्ष्म है सूक्ष्मों से भी अति सूक्ष्म है इस दृष्टि से कहा कि सूक्ष्म यानि आकाशादेरपीत सूक्ष्मतरम यानि निरतिशय ही सौक्ष्म्यम अस्य अस्य ब्रह्मण तो ब्रह्म में निरति से सूक्ष्म है सूक्ष्मता है क्यों तो कहते अश्य सर्व कारण ये सबका विवृत्त उपादान कारण है इसलिए कार्य की अपेक्षा कारण सूक्ष्म होता है तो आकाश आदि तो कार्य रूप है लेकिन ब्रह्म तो सब का कारण रूप होने से अपने कार्यभूत आकाशादी सबसे सूक्ष्म होगा इस दृष्टि से कहा अस्य सर्व असकारण्वात् अब विभाति शब्द कार्थ करते हैं विविधम आदित्य चंद्राद्याण भाति दिप्यते विभाति का विविध भाती थी विभाति तो विविधम यानि अनेक रूप से वो अनेक रूप क्या है तो आदित्य चंद्रादि यानी विवर्त समस्त जगत के रूप में यही ब्रह्मा भासता है इसलिए इसे कहा जाता है विभाति अज्ञानी की दृष्टि से ये विभाति है आकाशादि रूप से भास रहा है और आगे कहते हैं सूरात दूरात सुदुरे इसकी व्याख्या है उत्तरार्थ की किंच दूरात यानि विप्रकृष्ट देशात तो दूर यानि विप्रकृष्ट स्थान में रहने वाले पदार्थ उन्हें दूर कहा जाता है और ऐसे जो दूर पदार्थ हैं उनसे भी यह सुदूर है का हैं अति दूर हैं तो भी प्रकृष्ट तरह से वर्तते जितना भी देश की कल्पना करो दूर से दूर उसका भी वो अधिष्ठान होने से वहाँ स्थित हैं इसलिए दूरात सुदूर हैं अज्ञानी के लिए किसके लिए वो सुरात दूरात सुदूर हैं तो कहते हैं अविदुषाम अज्ञानी के लिए क्यों तो कहते हैं अविदुषा अत्यंत अगम्यवाद तद ब्रह्म सुरात दूरात सुदूर दूर से भी सुदूर हैं और ज्ञानी के लिए तो कहते हैं पश्यतु इविता गुहायां नहीं तद इह अंतिकेच इसमें इह शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि इह यानी देहे अंतिके यानि समीपे च विदुषाम आत्मत्वात् ज्ञानी का तो वह स्वरूप होने से और सर्वांतरवाच और सर्वांतर होने से वह कैसा है तो अंतिके हैं अति समीप है अंतिक कहते हैं अति समीप को स्वरूप ही होने से इसलिए कहते सर्वांतरवाच्च आकाशस्यापी अंतर श्रुते सर्वांतरत्व कैसे हैं तो श्रुति कह रही है कि वो आकाश के भी अभ्यंतर हैं अंतर्यामी ब्राह्मण में आकाशम यो य आकाशम अंतरो यमयति इत्यादि श्रुति उसे सर्वांतर बता रही है इहेव नि गुहायाम इस चतुर्थ पाद का अर्थ करते हैं इह पश्यसु पश्यत्सु, पश्यत्सु का अर्थ करते हैं चेतना वत्सु जो चेतनावान है व्यवहार अवस्था में जड़ चेतन ये दो विभाग है ना तो जो चेतन रूप से लोक में प्रसिद्ध हैं कार्यक्रम संघात और उन उनमें कहते हैं चेतना वत्सुत निहित यानी स्थित कैसा स्थित है तो कहते हैं दर्शनादी क्रियावत्व तो दर्शनादी क्रिया अपने सन्निधि मात्र से दर्शनादि क्रिया में उनके तक जो चक्षुरादि हैं उनको प्रवृत्त करता है इसलिए कहा जाता है दर्शनादि क्रियावान लोग कह रहे हैं मोदी जी ने हमला कराया वो तो दिल्ली में बैठे रहें लेकिन उनकी अनुमति से सेना के कुछ जवान पाकिस्तान के पीओके में जा कर के क्या किए कि वो आतंकवादी पर हमला किए कुछ मारे गए आतंकवादी तो इतने मात्र से अनुमोदन करने से स्वयं नहीं किया हमला लेकिन हमला करने वालों का अनुमोदन करने से कहा जा रहा है मोदी जी ने हमला करा ऐसे ही ये दर्शनादि क्रियाओं में प्रवृत्त होती हैं चक्षुरादि इंद्रिया अपने अपने रूपादि विषयों का ग्रहण करती हैं और जिसकी सन्निधि में सन्निधि मात्र में करती हैं वही सन्निधि अनुमोदन है उसका अनुमंता है ना इसलिए माना जाता है दर्शनादि क्रियावान उसको नहीं तो सो तो निर्विकार है निष्क्रिय है और वह इन कार्यक्रम संघात में कार्यक्रम संघात के व्यापार को अपने सन्निधि मात्र से संपन्न करने के लिए कार्यक्रम संघात को सामर्थ्य दे रहा इसको लेकर के वह दर्शनादि क्रियावान हैं ऐसा कहा जा रहा इसलिए ये कहते हैं कि चेतना वत्सु इतिए तत्निहितम एन स्थितम दर्शनादि क्रियावत्वेन। दर्शनादि क्रियाओं का निर्वर्तक बन के योगी भी तो जो योगी हैं यानी ध्यान करने वाले हैं वे ऐसा ध्यान करते हैं कि जिस चेतन की सन्निधि मात्र से कार्यक्रम संघात अपना अपना व्यापार संपन्न कर रहा वह चेतन इस कार्यक्रम संघात में कार्यक्रम संघात के व्यापारों के अनुमोदनकर्ता के रूप में स्थित हैं वो मैं हूँ ये ऐसे इस रूप में योगियों के द्वारा जो लक्ष्यमान है वो हुआ पश्यसु इहे निहितम तो कार्यक्रम संघात में कहाँ पर है तो कहते हैं क्व यानी कहाँ पर को का अर्थ है तो बताते हैं गुहायाम क्व का उत्तर है क ये प्रश्न है कि इस कार्यक्रम संघात में वो कहाँ पर है को का अर्थ हुआ को का अर्थ है कुत्र यानी स्थान है। उत्तर है कि गुहायाम वह गुहा में है गुहा कहाँ है इस कार्यक्रम संघात में तो कहते बुद्धि लक्षणायाम बुद्धि ही गुहा है कार्यक्रम संघात अंत पाती जो बुद्धि रूप तत्व है वह गुहा है और उस बुद्धि रूपी गुहा में वह निहितम स्थितम कहते बुद्धि रूपी गुहा में स्थित क्यों माना जा रहा है उसे तब तो बृहत नहीं रहा बृहद का तो अर्थ है व्यापक शुरू में उसे बृहत कहा और अब कह रहे हैं कि बुद्धि रूपी गुहा में रहता है तो देश से परिचिन हो जाएगा फिर तो कहते हैं है तो वह बृहत ही किंतु बुद्धि रूपी गुहा में ही उसकी अनुभूति होती है बुद्धिरूपी गुहा में वह अभिव्यक्त रूप से हैं इसलिए उसे बुद्धि रूपी गुहा में निहित श्रुति कह रही है ये लिखते हैं कि तत्र ही निगूढ़ लक्ष्यते विवदि तत्र यानि बुद्धौ तो बुद्धि में ही विद्वद भी विद्वानों के द्वारा निगूढ़म लक्ष्यते मैंने आत्मना अनुभूयते आत्मरूप से जब अनुभूति होगी तो बुद्धि में ही होगी तथापि अविद्य संवृतम सत न नक्ष्यते अविद्वद्वि ऐसा होना चाहिए अवखंड का चिन्ह होना चाहिए तो न लक्ष्यते अविद्वद्भि कहते हैं तथापि यानी बुद्धि में वह स्थित होने पर भी अविद्वानों को प्रतीत नहीं होता है अविद्वान उसे नहीं जानते हैं अविद्वद भी न लक्ष्यते और विद्वद भी निगुड़म लक्ष्यते तत्र तो आगे हैं ये सातवें मंत्र का विचार संपन्न हुआ अष्टम मंत्र का अवतरण भाष्य पुनरपि असाधारण तद उपलब्धि साधन उच्चते पंचम मंत्र में ब्रह्म के उपलब्धि अने साक्षात्कार के सहयोगी साधन बताए गए हैं सत्यादि कते फिर से पुनरपी फिर से ब्रह्म साक्षात्कार का असाधारण कारण बताया जा रहा है ब्रह्म साक्षात्कार का असाधारण कारण है दृश्यतेग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शि इस श्रुत्यंतर के द्वारा बताई गई एकाग्र तथा सूक्ष्म बुद्धि की बुद्धि प्रसाद बुद्धि प्रसाद कहा जाता है बुद्धि की शुद्धि तथा एकाग्रता को बुद्धि का प्रसाद माना जाता है और बुद्धि प्रसाद आत्मोपलब्धि का असाधारण कारण है उस असाधारण कारण को बताया जा रहा है अष्टम मंत्र में इसलिए भस्कर भगवान लिखते हैं कि पुनरअपि असाधारणम तद उपलब्धि साधनम उच्चते तो ब्रह्म साक्षात्कार के असाधारण कारण को श्रुति बता रही है उच्चारण किया जाए अष्टम मंत्र का न चक्षुषा गृहते ना पिवाचा न्यपसा तपसा वा ज्ञान प्रसादन विशुद्धस तत स्तुत पश्य ध्यायमानः तो न चक्षुषा गृह्येजो बृहच्च तदिव्यमचित्यूप इत्यादि में बताया गया जो तत् ब्रह्म है तत शब्द की यहाँ पर अनुत्तिलियान और तत् चक्षुषा न गृह्यते ब्रह्म का चक्षुइंद्रिय से ज्ञान नहीं होता है क्यों तो चक्षु चक्षुन्द्रिय का अपना सीमित सामर्थ्य है कि वह रूप या रूपवान द्रव्य का ही ग्रहण कर पाता है तो ब्रह्म तो न तो रूप रूपात्मक गुणवान है न तो रूपवान द्रव्य हैं इसलिए चक्षु इंद्रिय से उसका ग्रहण नहीं होगा चक्षु इंद्रिय उपलक्षण है बाकी का ऐसे तो अन्य देवी शब्द से बताया जा रहा है बाकी इंद्रियों को और नापी वाचा इससे बताया जा रहा है कि वाग इंद्रिय से भी उसका ग्रहण नहीं होता का मतलब वाग इंद्रिय से उच्चार्यमान जो शब्द है उस शब्द से भी उसका ग्रहण नहीं होता वाक इंद्रिय वाचा से लेना शब्द को ओहो शब्द बाकी तो इंद्रिय आ ही रही है ना अन्य इंद्रिय तो वाचा यानी शब्द नाक से उच्चारित तो शब्द से भी गृहित नहीं होता क्यों तो शब्द से गृहित होता है शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जिस पदार्थ में रहता है वह पदार्थ वह शब्द से शक्ति संबंध से गृहित होता है तो ये जो ब्रह्म हैं जिसको बृहत कहा गया सूक्ष्मात सूक्ष्मतर कहा गया उसमें नहीं रहता शब्द का कोई भी प्रवृत्ति निमित्त शब्द के चार प्रवृत्ति निमित्त हैं जाति क्रिया गुण और संबंध ये चार प्रवृत्ति निमित्त माने जाते हैं शब्द के इन चार में से एक भी जिसमें रहेगा उसे कहा जाएगा शब्द ग्राह्य, अभिधेय वाचार्थ, या तो जाती रहें जैसे ये जो गौ मनुष्य अश्व इत्यादि शब्द हैं ये उन पिंडों को कहते हैं वो गौ कहने से वह पिंड हमारे सामने गौ शब्द के अर्थ के रूप में उपस्थित होता है जो गोत्व जाति विशिष्ट हैं तो गोत्व जातिरूप प्रवृत्ति निमित्त जिन चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में से एक एक प्रकार के कार्यक्रम संघात में रहेगा वह कार्यक्रम संघात गो इस शब्द के द्वारा गृहीत होता है ने उसका ज्ञान होता मनुष्य इस शब्द का अभिधेय बनता है अर्थ बनता है मनुष्य इस शब्द का उच्चारण वक्ता करता है श्रोता सुनता है तो मनुष्य शब्द के अर्थ के रूप में हमारे मन में उपस्थित होता है जो कार्यक्रम संगात उसमें एक विशेषता रहती है मनुष्यत्व तो जाति तो मनुष्यत्व जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त से विशिष्ट जो कार्यक्रम संघात उसका वाचक बना मनुष्य शब्द तो मनुष्य कार्यकरण संघात को कहा जाएगा वाचा गृहते शब्द से वह गृहित होता है क्योंकि उसमें मनुष्यत्व जाति रूप शब्द का प्रवृति निमित्त रह रहा है ऐसे कई एक पदार्थ हैं जिसमें शब्दाभिधेयत्व का प्रयोजक जाति रूप निमित्त रहता प्रवृत्ति निमित्त जाति नहीं रहेगी तो कई एक शब्द ऐसे हैं जाति को प्रवृत्ति निमित्त मानकर के नहीं अपितु क्रिया को प्रवृत्ति निमित्त मानकर के अपने अर्थ को बताते हैं जैसे अध्यापक जाति विशेष को मात्र नहीं बता रहा अध्यापन क्रिया करने वाला अध्यापक अध्ययन क्रिया करने वाला अध्येता तो ये अध्यापक आदि शब्द हैं अध्यापनादि क्रिया को क्रिया रूप प्रवृत्ति निमित्त जिस अर्थ अर्थ में होगा उस अर्थ को बताने वाले तो क्रिया रूप प्रवृत्ति निमित्त जिन अर्थों में रहता है उन्हें भी कहा जाएगा वाचा हेते और गुण रूप रस इत्यादि गुण हैं और वे रूपादि गुण जिसमें रहते हैं ऐसे जैसे शुक्ल नीला, पीत इत्यादि शब्द हैं वे रूपात्मक गुण के आश्रयभूत पदार्थ को बताते हैं तो उसमें रूपात्मक गुण ये प्रवृत्ति निमित्त हैं जिन पदार्थों में वस्त्रादि में उन वस्त्रादि के परामर्शक हो जाएंगे वाचक हो जाएंगे शुक्ल नील पीत इत्यादि शब्द को गुण रूपी प्रवृत्ति निमित्त जिसमें है उसे भी कहा जाएगा वाचा गृह और संबंध गुरु शिष्य पिता पुत्र माता बहन इत्यादि जो शब्द हैं ये गुरु शिष्य भाव संबंध पित्री-पुत्री भाव संबंध मात्री-पुत्री भाव संबंध जिसमें हैं उस संबंध के वाचक बन जाते संबंध रूप अर्थ के वाचक बन जाते हैं तो ये संबंध जिनमें हैं ऐसे ससंग अर्थ के वाचक शब्द होंगे तो उन ससंग अर्थों को भी कहा जाएगा वाचा गृहते तो वाचा गृहते होने के लिए शब्द ग्राह्य बनने के लिए बहुत जरूरी है इन चार शब्द प्रवृत्ति निमित्तों में से किसी न किसी एक प्रवृत्ति निमित्त से युक्त होना तो ये जो प्रकृत ब्रह्म हैं उसमें कोई जाति नहीं है मनुष्यत्वादी इसलिए जाति शब्द जो हैं जाति को प्रवृत्ति निमित्त मान करके अपने अर्थ का वाचक बनने वाला वह ब्रह्म का वाचक नहीं होगा क्योंकि जाति प्रवृत्ति निमित्त उसमें नहीं है जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त और क्रिया तो निष्क्रिय हैं ब्रह्म इसलिए अध्यापनादि क्रियाएं भी ब्रह्म में न होने से उन क्रिया रूप प्रवृत्ति निमित्त को अपने अर्थ में देख कर के वाचक बनने वाले जो शब्द है क्रिया शब्द जिसको कहा जाता है वे भी ब्रह्म के वाचक नहीं बनेंगे और गुण निर्गुण होने के कारण ब्रह्म कोई गुण रूपी प्रवृत्ति निमित्त भी ब्रह्म में न होने से माना जाएगा ब्रह्म का वाचक गुण को प्रवृत्ति निमित्त मान करके वाचक बनने वाला शब्द भी नहीं होगा और संबंध तो असंग ही अयम पुरुष के अनुसार असंग है ब्रह्म इसलिए ससंग अर्थ जो संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके होने वाले शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त बनता है वो नहीं होगा तो बचा फिर क्या कोई प्रवृत्ति निमित्त ही नहीं है इसलिए जिसमें शब्द का कोई भी प्रवृत्ति निमित्त नहीं है उसे कहा जाएगा वाचा न गृहते तो ये ब्रह्म जात्यादि क्रिया निमित्त जात्यादि प्रवृत्ति निमित्त रहित होने से आ, न, याने न, न तो वाचा गृह्यने शब्देन न अभिधीयते ओ शब्द इसलिए श्रुति उसे कहती है यतो वाचो यो निवर्त अप्य मनसवाचा अनभ्युदिता ये नाग अभ्युद्यत जो वाणी से यानी शब्द से शक्ति संबंध से प्रकाशित नहीं होता यानी शब्द से गृहित नहीं होता तो न चक्षुषा गृह्य नापि वाचा गृह्य तो का ठीक है तो तोगादी अन्य इंद्रियों से ग्राह्य हो जाएगा तो कहते हैं अन्य ही देवई ही अपी शब्द की यहाँ पर भी नापी की अनुवृत्ति ले आना अन्य रपि न गृह्य यहां देव शब्द का अर्थ है इंद्रिया तो अन्य का अर्थ है यहाँ बताया गया जो चक्षु इंद्रिय हैं तथा शब्द की अभिव्यंजिका वाग इंद्रिय हैं इनसे अतिरिक्त बाकी इंद्रियों से भी यदि ग्राह्य ब्रह्म को बताओगे तो कहते उन इंद्रियों से ग्राह्यत्व की भी योग्यता ब्रह्म में न होने से ब्रह्म अन्य इंद्रियों से भी ग्राह्य नहीं है तो नापि अन्य हाँ अन्यर्देव अपि न गृह तो का ठीक है शब्द अग्राह्य तथा इंद्रिय अग्राह्य होने पर भी तप से गृहित हो जाएगा तपस्या करेंगे तब तो सब कुछ उपलब्ध कराता है तो सर्व उपलब्धि का साधन जो तप है उस तप मात्र से ब्रह्म गृहित होगा तो कहते है उससे भी ग्रीत नहीं होगा तो न तपसा गृहते ऐसे लगाना तो तपसा भी न गृहते तो तप भी योग्यता प्रदान भले ही करे बुद्धि में लेकिन वह अव्यभिचरित साधन नहीं है जैसे अन्य श्रुति कहती है ना कि ना आत्मा प्रवचनेन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न तो न प्रवचन से प्राप्त होगा न मेधा से प्राप्त होगा न सुन्य से प्राप्त होगा तो होगा किससे फिर गति यमें वैश्य वृणुते ते लभ्य तो केवल आत्म विषयक इच्छा आत्म प्राप्ति की इच्छा इसी से वह प्राप्त होगा आत्म प्रार्थना से परमात्मा की ही प्रार्थना यानी प्रकृष्ट इच्छा हो परमात्मा के ही प्राप्ति की तो उससे परमात्मा वो इच्छा ही फिर अनुभूति में प्रकट होती है तीव्र इच्छा होनी चाहिए ये साधन वहाँ पर बताया है ऐसे यहाँ पर पूर्वा्ध में तो बताया जा रहा कि इस साधन से वो प्राप्त नहीं होगा इस साधन से उपलब्ध नहीं होगा इस साधन से ग्रीत नहीं होगा तो फिर किससे ग्रीत होगा तो पहले तो निषेध किया जा रहा है कि इंद्रियों से नहीं शब्द से नहीं तप से भी वो गृहित नहीं होगा तो अग्निहोत्रादि कर्मों से तो कहते कर्मणा व यानी कर्मना, कर्मना अपि नहीं व प्राप्य थे गृह्य थे कर्म से भी वह गृहित नहीं हो पाएगा अग्निहोत्रादि कर्म से भी तो फिर किससे प्राप्त होगा बताइए आप ही पूर्वाध में श्रुति कह रही है कि इससे भी नहीं इससे भी नहीं इससे भी नहीं तो जिज्ञासु ने कहा कि जिससे वह उपलब्ध होता है वो साधन बताओ आप ही तो साधन बताया जा रहा है ज्ञान प्रसाद नष्कलम तम पश्यते ऐसा ज्ञान प्रसाद विशुद्धस निष्कल तश्यते निश निरवय कलाकाथ अवयव निश्क निरवय तो निरव जो परमात्मा है निष्कल जो परमात्मा है उसे उश्यते यानि अनुभवति साक्षात साक्षात्ति यहाँ पश्यति का आख्य देखता है ऐसा नहीं पश्यती अनुभवति किस्से तो ज्ञान प्रसाद ज्ञानप्रसाद में ज्ञान ज्ञानशब्द का बुद्धि ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम तो ज्ञान शब्द ज्ञान के साधन का परामर्शक है करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय होने से और ज्ञान का साधन है बुद्धि इसलिए ज्ञान शब्द का अर्थ यहाँ करना बुद्धि और ज्ञान प्रसाद का हो जाएगा बुद्धि प्रसाद और प्रसादस्तु प्रसन्नता तो बुद्धि की प्रसन्नता से आत्म साक्षात्कार होता है बुद्धि प्रसन्न हो जाए तो आत्मसाक्षात्कार हो जाए तो बुद्धि की प्रसन्नता क्या है बुद्धि की प्रसन्नता है एकाग्रता और निर्मलता स्वच्छ तथा स्थिर पानी को कहा जाता है कि प्रसन्न जल है प्रसन्न सलील है का मतलब वो शांत है और स्वच्छ है। तो उसमें आप कितना भी गहरा हो शांत और स्वच्छ हो तो उसके कितनी भी गहराई में तलहटी में रखा हुआ जो सुई या सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ हैं उसे भी देख सकते हैं और मलिन जल गहरा ना भी हो तो नहीं दिख पाता उसके उसमें तल में क्या है और ज़्यादा चंचल हो तो उसमें भी नहीं दिखता इसलिए स्थिर होना चाहिए विक्षेप रहित होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए तो जो स्वच्छ हैं और स्थिर हैं माना जाता है प्रसन्न है तो ज्ञान प्रसाद यानी बुद्धि प्रसाद हैं बुद्धि की स्वच्छता और बुद्धि की एकाग्रता तो एकाग्र तथा शुद्ध बुद्धि से ये ज्ञान प्रसाद का अर्थ निकलेगा निष्कलम तम पश्यते निरवय परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव होता है साक्षात्कार होता है तो परमात्म उपलब्धि का असाधारण कारण है ज्ञान प्रसाद यानी बुद्धि की स्वच्छता तथा एकाग्रता रूप ज्ञान प्रसाद ये असाधारण कारण है आत्म साक्षात्कार का और जो तप कर्मादि हैं यह परंपराया शुद्धि द्वारा कारण बन जाते हैं वो अलग बात लेकिन ज्ञान प्रसाद ये साक्षात्साधन है और साधारण कारण है अब विशुद्ध सत्व और ततस्तु और ध्यायम इन पदों का अर्थ करना बाकी है इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल अच्छा कल प्रतिपदा है परसों कलनकाश अवकाश रहेगा कल